संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व महर्षि पंचशिखा का राजा जनक को उपदेश युधिष्ठिर ने पूछा पितामह मोक्ष धर्म को जानने वाले मिथिला नरेश जनक ने मानवी भोगों का परित्याग करके किस प्रकार के आचरण से मोक्ष प्राप्त किया था विश्व जी ने कहा युधिष्ठिर सुनो यह उस समय की बात है जब मिथिला में जनक वंशी राजा जनदेव का राज्य था जनदेव सदा ब्रह्म की प्राप्ति का ही उपाय सोचा करते थे उनके दरबार में सौ आचार्य बराबर रहा करते थे जो उन्हें भिन्न भिन्न आश्रमों के धर्मों का उपदेश देते रहते थे एक बार कपिला के पुत्र महामुनि पंचशिख संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मिथिला में आ पहुंचे वे संन्यास धर्मो की ज्ञाता और तत्व थे उन्हें सब सिद्धांतों का ज्ञान था उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था वे उन्हें साक्षात प्रजापति कपिल मुनि की ही स्वरूप समझते थे उन्हें देख कर ऐसा जान पड़ता था मानो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल स्वयं पंच सिख के रूप में आकर लोगों को में डाल रहे हैं। आशुरी के आशुरी के प्रथम शिष्य और की थे। उन्होंने एक, एक ब्राह्मणी थी जिसने अपना दूध पिलाकर कर को पाला था उसका स्तनपान करने के कारण ये उसके पुत्र कहलाए इसीलिए उनका नाम कापिलेय हो गया और उन्होंने ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले शुद्ध बुद्धि की प्राप्त की पंचशिख के कपिलापुत्र कहलाने का यही वृत्तांत है धर्मज्ञ पंचशिख ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था वे राजा जनक को सौ आचार्यों पर समान भाव से अनुरक्त जानकर उनके दरबार में गए वहां जाकर उन्होंने अपने युक्ति युक्त वचनों से उन सब आचार्यों को मोहित कर दिया उस समय महाराज जनक कपिलानंदन पंचसिखा का ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गए और अपने सौ आचार्यों को छोड़कर उन्हीं के पीछे चल दिए। तब पंचसिख ने राजा को चरणों में पड़े देख उन्हें योग्य अधिकारी समझ कर सांख्य मत के अनुसार मोक्ष धर्म का उपदेश किया पहले तो उन्होंने जन्म के कष्टों का वर्णन किया फिर कर्म के क्लेशों का बताया तत्पश्चात ब्रह्म तक के भोगों की क्षण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 ये सदा इस शरीर की रक्षा करते रहते हैं इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है जो जो एक दिन मौत के मुख में पड़ने वाला है और शरीर को सुख कहां? का यह उपदेश वंचना से रहित सर्वथा निर्दोष और आत्मा का ज्ञान कराने वाला था सुनकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने पुनः प्रश्न करने का विचार किया जनक ने पूछा भगवान ज्ञानी को मृत्यु के बाद फिर संसार की प्राप्ति होती है या नहीं यदि उस समय उनकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती तो ज्ञान और अज्ञान का फल ही क्या होगा ऐसा प्रश्न सुनकर ज्ञानी महात्मा पंच सिख को निश्चय हो गया कि राजा जनक की बुद्धि पर अंधकार छा रहा है इन्हें आत्मा के नाश का भ्रम भ्रमशा हो गया है इसीलिए ये बहुत घबराए हुए हैं उनकी यह अवस्था जानकर वे महर्षि उन्हें समझाते हुए कहने लगे राजन मुक्तावस्था में आत्मा का न तो नाश होता है और न वह किसी विशेष आकार में ही परिणत होता है यह तो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संघात है यह भी शरीर इंद्रिय और मन का समूह मात्र है यद्यपि ये पृथक पृथक है तो भी एक दूसरे का आश्रय लेकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं प्राणियों के शरीर में उपाधान के रूप में आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांच धातु है ये स्वभाव से ही एकत्र होते और विलग हो जाते हैं इन्हीं पांच तत्वों के मेल से नाना प्रकार के देहों का निर्माण हुआ है आख कान नाक, नाकना और त्वचा ये पांच इंद्रिया कहलाती जाती है इनकी उत्पत्ति का कारण मन है रूप रस गंध स्पर्श शब्द तथा मूर्त द्रव्य ये छह गुण जीव की मृत्यु के पहले तक इंद्रिय ज्ञान के साधक होते हैं इनके साथ इंद्रियों का संयोग होने पर ही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 अब मैं तुम्हें वह शास्त्र सुना रहा हूँ जिसमें त्याग की प्रधानता है ध्यान देकर सुनो यह तुम्हारे मोक्ष में सहायक होगा जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हों, उन सबको चाहिए कि सकाम कर्म और द्रव्य आदि का त्याग करें। जो लोग त्याग किए बिना व्यर्थ ही विनीत होने का दावा करते हैं उन्हें क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ते हैं शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म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 इन सब को मन रूप जानकर बुद्ध के द्वारा तुरंत इनका त्याग कर देना चाहिए श्रवण करते समय स्रोत रूपी इंद्रिय शब्द रूप विषय तथा मन रूपी कर्ता ये तीन उपस्थित होते हैं इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा विषय अनुभव करते समय विषय इंद्रिय और मन इन तीनों के समूह की उपस्थिति रहती है इस तरह तीन तीन के पांच समुदाय है जिनसे विषयों का ग्रहण होता है ये कर्ता कर्म और करण रूपी तीन प्रकार के भाव बारी बारी से उपस्थित होते हैं इनमें से एक एक के साथ राजस और तामस तीन तीन भेद होते हैं अनुभव भी तीन प्रकार के ही हैं, जिनमें हर्ष शोक आदि सबका समावेश है हर्ष प्रीति आनंद सुख और चित्त की शांति का होना सात्विक गुण का लक्षण है असंतोष संताप शोक लोभ तथा अमर्श ये किसी कारण से ही ये किसी कारण से हो या अकारण रजोगुण के चिन्ह है अविवेक मोह प्रमाद, स्वप्न और आलस्य किसी तरह भी क्यों प्रमादा हो तमोगुण के ही नाना रूप हैं। शब्द का आधार श्रोत है और श्रोत का आधार आकाश है अत वह आकाश रूप ही है इसी प्रकार त्वचा नेत्र जिहा नासिका भी क्रमशः स्पर्श रूप रस और गंध का आश्रय तथा अपने आधारभूत महाभूतों के स्वरूप है इन सब का अधिष्ठान है मन इसलिए सबके सब, सब मन स्वरूप है क्योंकि जब सब इंद्रियों का कार्य एक समय प्रारंभ होता है तो उन सब के विषयों का एक साथ अनुभव करने के लिए मन ही सब में अनुगत रूप से उपस्थित रहता है अतः तो मन को ग्यारहवीं इंद्री कहा गया है और बुद्धि बारहवीं मानी गई है इस प्रकार समस्त प्राणी अनादि अविद्या के कारण स्वभावतः व्यवहार हो रहे हैं ऐसी दशा जैसे नद और नदियां समुद्र में मिलकर अपने व्यक्तित्व रूप और नाम को त्याग देती है उसी प्रकार समस्त प्राणी अपने परिचन्न रूप और नाम को त्याग कर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 साधनों का अनुष्ठान करने से मनुष्य जरा तथा मृत्यु के भय से रहित होकर पुरुष आकाश के समान निर्लिप एवं निर्गुण आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है जैसे मकड़ी जला तान कर उस पर चक्कर लगाती रहती है किन्तु उन जालों का नाश हो जाने पर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 जल में गिरते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है उसी तरह जो लिंग शरीर को आसक्ति को छोड़ चुका है वह मुक्त पर सुख और दुख दोनों का त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है भ्रष्म जी कहते हैं आचार्य पंच के बताए हुए इस अमृत में ज्ञान को सुनकर राजा जनक एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंच गए तथा सब प्रकार के शोकों का त्याग कर वे बड़े सुख से रहने लगे फिर तो उसकी स्थिति ही कुछ और हो गई एक बार उन्होंने मिथिला नगर की आग से जलती देखकर कर स्वयं यह उद्घार प्रकट किया कि इस नगर के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता राजन इस अध्याय में मोक्ष अध्यायत्व का निर्णय किया गया है जो सदा इसका अध्याय स्वाध्याय और चिंतन करता रहता है वह उपद्रवों का शिकार नहीं होता दुख तो उसके पास कभी फटकते ही नहीं तथा तो जिस प्रकार राजा जनक पंच सिख के समागम से इस ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए थे उसी प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त करता है